श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग अष्टम अध्याय प्रथम पाद संसार में तथा श्री राम कृष्ण देव के निकट नरेंद्र की शिक्षा अपने में स्त्री भाव और नरेंद्र में पुरुष भाव का प्रकाश कहकर श्री राम कृष्ण देव जो निर्देश देते थे उसका अर्थ है श्री राम कृष्ण देव कभी कभी नरेंद्र के साथ अपने स्वभाव की तुलना करते हुए हस कहते थे इसके स्वयं के भीतर जो है उसमें स्त्रियों जैसा भाव और नरेंद्र के भीतर जो है उसमें पुरुषोचित भाव का प्रकाश है इन बातों का वे ठीक किस आशय से प्रयोग करते थे निर्णय करना कठिन है परंतु ईश्वर अथवा परम सत्य की खोज में वे दोनों जिस पथ पर अग्रसर हुए थे अथवा उन्होंने जिन उपायों का प्रधानतया अवलंबन किया था उनके अनुशीलन में प्रवृत्त होने पर इस बात का ठीक ठीक अर्थ मिल जाता है क्योंकि ईश्वर लाभ के लिए जिन उपायों का अवलंबन शास्त्र में निहित है उनमें से हर एक को गुरुमुख से सुनकर श्री रामकृष्ण विश्वास स्थापित कर अनुष्ठान में प्रवृत्त हुए थे किंतु नरेंद्र का आचरण उस क्षेत्र में सर्वथा भिन्न था नरेंद्रनाथ वैसे स्थल में शास्त्र और गुरुवाक्य में भ्रम प्रमाद की संभावना है या नहीं इस बात का निर्णय करने के लिए अपनी बुद्धि को आरंभ में ही लगा देते थे और तर्क युक्ति की सहायता से सत्यता का निश्चय हो जाने पर उसका अनुष्ठान करते थे पूर्व संस्कार के कारण दृढ़ आस्तिक बुद्धि रहने पर भी नरेंद्र के भीतर एक ऐसा भाव जीवन भर दिखाई पड़ता है कि जब मनुष्य मात्र में ही अनेक कुसंस्कार और भ्रम प्रमाद का अस्तित्व संभव है तो बिना बिचारे किसी की बात क्यों मानी जाए इसका फलाफल कुछ भी हो और इसकी उत्पत्ति कहीं किसी ढंग से क्यों न हो बुद्धि विचार की सहायता से विश्वास और भक्ति को उसी प्रकार संयत रखकर आध्यात्मिक राज्य में तथा दूसरे विषयों में अग्रसर होना ही वर्तमान युग के मनुष्यों के लिए पुरुषोचित विवेचन होगा यह कहने की आवश्यकता नहीं आसपास की परिस्थिति मनुष्य के जीवन में सर्वत्र सब समय विशेष अधिकार फैलाती है और केवल अधिकार विस्तार ही क्यों वही उसे गंतव्य पथ में सदा नियमित कर देती है अतः यह स्वाभाविक है कि नरेंद्र के जीवन में उनका प्रभाव तथा प्रेरणा दिखाई पड़ती है श्री रामकृष्ण देव के समीप आने के पहले ही नरेंद्रनाथ अपनी असाधारण बुद्धिशक्ति के प्रभाव से अंग्रेजी साहित्य काव्य इतिहास और न्याय में विद्वता प्राप्त कर पाश्चात्य भावों में विशेष रूप से प्रभावित हुए थे स्वतंत्र विचार की सहायता से प्रत्येक विषय का का अनुसंधान करना पाश्चात्य मूल मंत्र है और यह भाव उनके हृदय में भिज गया था अतः शास्त्र शास्त्रवाक्यों से उनका संदेह अनेक स्थलों में उन्हें मिथ्या समझना तथा अनुभवी शिक्षक के अतिरिक्त किसी मनुष्य को गुरु रूप से स्वीकार करने में परांगमुख होना उनके लिए स्वाभाविक ही था अपने अभिभावों के क्योंकि तथा कलकत्ते के तत्कालीन समाज की अवस्था ने नरेंद्र को उपरोक्त भाव के परिपोषण में सहायता दी थी यद्यपि पितामह ने जीवन भर हिंदू शास्त्र पर विश्वास रखकर सन्यास ग्रहण किया था किन्तु नरेंद्र के पिता पाश्चात्य शिक्षा और स्वाधीन चिंतन के फलस्वरूप उस विश्वास को खो बैठे थे फारस के हाफिज की कविता और बाइबिल में उद्धृत ईसा मसीह की वाणियाँ ही उनके लिए आध्यात्मिक भाव की चरम सीमा थी संस्कृत भाषा ने जानने के कारण संस्कृत भाषा न जानने के कारण भगवत गीता आदि का अध्ययन वे नहीं कर सके थे अतः आध्यात्मिक रस के उपभोग के लिए उन्हें केवल उन्हीं ग्रंथों की शरण लेनी पड़ती थी हमने सुना है नरेंद्र को धर्म में प्रवृत्त देखकर पिता ने बाइबल का उपहार देकर एक दिन कहा था, धर्म कर्म सब कुछ केवल इसी के भीतर है। परंतु हाफिज की कविताओं और बाइबल की इस प्रकार प्रशंसा करने पर भी उनके जीवन में केवल उन्हीं दो ग्रंथों के आध्यात्मिक भाव भरे हुए हों सो नहीं असल में इनकी सहायता से क्षणिक अनुभव करने के अतिरिक्त वे अपने जीवन में इनका अवलंबन करने की आवश्यकता कभी नहीं समझते थे धनोपार्जन करके स्वयं भोग सुख में रहना तथा संभव दान देकर दस आदमियों को सुखी करना यही उनके जीवन का परम ध्येय था इससे तथा उनके दैनिक आचरणों के विवेचन से समझ में आता है कि ईश्वर आत्मा एवं जन्मांतर आदि के संबंध में उनका विश्वास कितना शिथिल था वास्तव में पाश्चात्य के जड़वाद और काल सर्वस्वता ने उन दिनों नरेंद्र के पिता की तरह अन्य लोगों में भी आध्यात्मिक विषयों के प्रति संदेह एवं नास्तिकता ला दी थी फलस्वरूप उन लोगों की ऐसी धारणा हो गई थी कि हमारे प्राचीन ऋषियों एवं शास्त्रों से दुर्बलता और कुसंस्कार के सिवाय और कुछ ग्रहण करने योग्य नहीं है और इसके प्रभाव से धर्म विश्वास तथा नैतिक मेरुदंड से रहित होकर दे अंतर में एक और बाहर अन्य भाव का पोषण कर दिन प्रतिदिन स्वार्थी तथा कपचाचारी बन गए थे महामनस्वी राजा राम मोहन राय द्वारा प्रतिष्ठित ब्राह्मण समाज उस देशव्यापी स्रोत की गति को थोड़े समय के लिए मोड़ देने का प्रयास कर सका था परंतु पाश्चात्य भावों के प्रबल प्रभाव से अंतर्विवाद के कारण यह समाज दो दलों में विभक्त होकर छीण हो गया था इन दलों के लोगों में उस स्रोत में बहने के कुछ कुछ लक्षण भी उस समय प्रकट हो गए थे